पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी, अपनी प्रिय पुत्री प्रे, इंदिरा प्रिय दर्शनी को लिखे गए पत्रों का, का प्रेमचंद प्रेम द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद में से तीसरा पत्र जमीन कैसे परि तुम जानती हो कि जमीन सूरज के चारों तरफ घूमती है और चांद जमीन के चारों तरफ घूमता है शायद तुम्हें यह भी याद है कि ऐसे और भी कई गोले हैं, जो जमीन की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं ये सब हमारी जमीन को मिलाकर सूरज के ग्रह, के ग्रह कहलाते हैं चांद जमीन का उपग्रह कहलाता है इसलिए कि वह जमीन के आसपास रहता है दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने, अपने उपग्रह हैं। सूरज उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। सौर का अर्थ है सूरज का सूरज ही सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है इसलिए इस परिवार को सौर जगत कहते हैं रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और बाकी सितारे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारों में क्या फर्क है ग्रह हमारी जमीन की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन आसमान में वे बड़े नजर आते हैं क्योंकि जमीन से उनका फासला कम है ऐसा ही समझो जैसे चांद जो बिल्कुल बच्चे की तरह है हमारे नजदीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है लेकिन सितारों और ग्रहों के पहचानने का असली तरीका यह है कि वे जगमगाते हैं या नहीं सितारे जगमगाते हैं ग्रह नहीं जगमगाते इसका सबब यह है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं, वह धूप की है असली सितारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं। वे बहुत गर्म जलते हुए गोले हैं, जो आप ही आप चमकते हैं दरअसल सूरज खुद एक सितारा है हमें यह बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है इसलिए कि जमीन से उसकी दूरी और सितारों से कम है इससे अब तुम्हें मालूम हो गया कि हमारी जमीन भी सूरज के परिवार में सौर जगत में है हम समझते हैं कि जमीन बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी सी चीज को देखते हुए वह है भी बहुत बड़ी अगर किसी तेज गाड़ी या जहाज पर बैठो तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं लेकिन हमें चाहे यहाँ कितनी ही बड़ी दिखाई दे, असल में देहा धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है सूरज जमीन से करोड़ों मील दूर है और दूसरे सितारे इससे भी ज्यादा दूर है ज्योतिषी या वे लोग जो सितारों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं, हमें बतलाते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी जमीन और सारे ग्रह सूर्य ही में मिले हुए थे आजकल की तरह उस समय भी सूरज जलती हुई धातु का निहायत गर्म गोला था किसी वजह से सूरज के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े लेकिन वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग न हो सके वे इस तरह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांधकर रखा हो यहाँ विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है एक ऐसी ताकत है जो छोटी छोटी चीजों को बड़ी चीजों की तरफ खींचती है यह वही ताकत है जो वजनदार चीजों को जमीन पर गिरा देती है हमारे पास जमीन ही सबसे भारी चीज है इसी से वह हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लेती है इस तरह हमारी जमीन भी सूरज से निकल भागी थी उस जमाने में यह बहुत गर्म रही होगी इसके चारों तरफ की हवा भी बहुत गर्म रही होगी लेकिन सूरज से बहुत ही छोटी होने के कारण वह जल्द ठंडी होने लगी सूरज की गर्मी भी दिन दिन कम होती जा रही है लेकिन उसे बिल्कुल ठंडा हो जाने में लाखों बरस लगेंगे जमीन के ठंडे होने में बहुत थोड़े दिन लगे जब यहाँ गर्म थी तब इस पर कोई जानदार चीज जैसे आदमी जानवर पौधा या पेड़ न रह सकते थे सब चीजें जल जलती जैसे सूरज का एक टुकड़ा टूटकर जमीन हो गया इसी तरह जमीन का एक टुकड़ा टूटकर निकल भागा और चांद हो गया बहुत से लोगों का खयाल है कि चांद के निकलने से जो गड्ढा हो गया वह अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत सागर है मगर जमीन को ठंडे होने में भी बहुत दिन लग गए धीरे धीरे जमीन की ऊपरी तह तो ज्यादा ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो जो जो तुम नीचे उतरोगी गर्मी बढ़ती जाएगी शायद अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो तुम्हें जमीन अंगारे की तरह मिलेगी चांद भी ठंडा होने लगा वह जमीन से भी ज्यादा छोटा था इसलिए उसके ठंडे होने में जमीन से भी कम दिन लगे तुम्हें उसकी ठंडक कितनी प्यारी मालूम होती है उसे ठंडा चांद ही कहते हैं शायद वह बर्फ के पहाड़ों और बर्फ से ढके हुए मैदानों से भरा हुआ है जब जमीन ठंडी हो गई, तो हवा में जितनी भाप थी वह जमकर पानी बन गई और शायद मेघ बनकर बरस पड़ी उस जमाने में बहुत ही ज्यादा पानी बरसा होगा यह सब पानी, पानी जमीन, जमीन के बड़े बड़े, बड़े, बड़े गड्ढों में भर गया और, और इस तरह बड़े, बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए जो जो जमीन ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए त्यों-त्यों दोनों जानदार चीजों के रहने लायक होते गए दूसरे खत में मैं तुम्हें जानदार चीजों के पैदा होने का हाल लिखूँगा जानदार चीजें कैसे पैदा हुआ पिछले खत में मैं तुम्हें बतला चुका हूँ कि बहुत दिनों तक जमीन इतनी गर्म थी कि कोई जानदार चीज उस पर रह ही नहीं सकती थी तुम पूछोगी कि जमीन पर जानदार चीजों का आना कब शुरू हुआ और पहले कौन कौन सी चीजें आई यह बड़े मजे का सवाल है पर इसका जवाब देना आसान नहीं है पहले यह देखो कि जान है क्या चीज शायद तुम कहोगी कि आदमी और जानवर जानदार हैं। लेकिन दरख्तों और झाड़ियों फूलों और तरकारियों को क्या कहोगी यह मानना पड़ेगा कि वे सब भी जानदार हैं। वे पैदा होते हैं पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं और मर जाते हैं दरख्त और जानवर में, में खास फर्क यह है कि जानवर चलता फिरता, फिरता, फिरता है और, और दरख्त दरख हिल नहीं सकते तुमको याद होगा कि का? मैंने लंदन के क्यू गार्डन, गार्डन में, में तुम्हें कुछ पौधे दिखाए थे ये पौधे जिन्हें ऑर्किड और पिचरा कहते हैं सचमुच मक्खियाँ खा जाते हैं इसी तरह कुछ जानवर भी ऐसे हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं और चल फिर नहीं सकते स्पंज ऐसा ही जानवर है कभी कभी तो किसी चीज को देखकर कर यह बतलाना मुश्किल हो जाता है कि यह पौधा है या जानवर जब तुम वनस्पति शास्त्र या जीव शास्त्र पढ़ोगी तो तुम इन अजीब चीजों को देखोगी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 सर जगदीश, सर जगदीश बोस उन्होंने परीक्षण करके साबित, साबित किया है कि पौधों में बहुत, बहुत कुछ जान होती है इनका ख्याल है, है कि पत्थरों, कि पत्थरों में भी, भी कुछ जान होती है इससे तुम्हें मालूम हो गया होगा कि किसी चीज को जानदार या बेजान कहना कितना मुश्किल है लेकिन इस वक्त हम पत्थरों को छोड़ देते हैं सिर्फ जानवरों और पौधों पर ही विचार करते हैं आज संसार में हजारों जानदार चीजें हैं वे सभी किस्म की हैं, मर्द हैं और औरतें हैं और इनमें से कुछ लोग होशियार हैं और कुछ लोग बेवकूफ हैं। जानवर भी बहुत तरह के हैं। और उनमें भी हाथी बंदर या चीटी की तरह समझदार जानवर हैं। और बहुत से जानवर बिल्कुल बेसमज भी हैं। मछलियाँ और समुद्र की बहुत सी चीजें जानदारों में और भी नीचे दर्जे की हैं। उनसे भी नीचे दर्जा स्पंजों और मुरब्बे की शक्ति की मछलियों का है जो आधा पौधा और जानवर है अब हमको इस बात का पता लगाना है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर एक साथ और एक वक्त पैदा हुए या एक एक कर धीरे धीरे हमें यह कैसे मालूम हो? उस पुराने जमाने की लिखी हुई तो कोई किताब है नहीं लेकिन क्या संसार की पुस्तक से हमारा काम चल सकता है हाँ बिल्कुल चल सकता है पुराने चट्टानों में जानवरों की हड्डियां मिलती है इन्हें अंग्रेजी में फॉसिल या पथराई हुई हड्डी कहते हैं इन हड्डियों से इस बात का पता चलता है कि उस चट्टान के बनने के पहले वह जानवर जरूर रहा होगा जिसकी हड्डियाँ मिली हैं। तुमने इस तरह की बहुत सी छोटी और बड़ी हड्डिया लंदन के साउथ कैसिंगटन के अजायब घर में देखी थी जब कोई जानवर मर जाता है तो उसका नरम और मांस वाला भाग तो फौरन सड़ जाता है लेकिन उसकी हड्डिया बहुत दिनों तक बनी रहती हैं। यही हड्डिया उस पुराने जमाने के जानवरों का कुछ हाल हमें बताती हैं। लेकिन अगर कोई जानवर बिना हड्डी का ही हो जैसे मुरब्बे की शक्ल वाली मछलियाँ होती हैं, तो उसके मर जाने पर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा जब हम चट्टानों को गौर से देखते हैं और बहुत सी पुरानी हड्डियों को जमा कर लेते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर रहते थे सबसे सब एक बार भी कहीं से कूद नहीं आ गया सबसे पहले छिलकेदार जानवर पैदा हुए जैसे घोंघे। समुद्र के किनारे तुम जो सुंदर घूघे बटोरती हो वे उन जानवरों के छिलके हैं जो मर चुके हैं उसके बाद ज्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए जिनमें सांप और हाथी जैसे बड़े जानवर थे और वे चिड़िया और जानवर भी जो आज तक मौजूद हैं, सबसे पीछे आदमियों की हड्डियाँ मिलती हैं। इससे यह पता चलता है कि जानवरों के पैदा होने में भी एक क्रम था पहले नीचे दर्जे के जानवर आए तब ज्यादा ऊँचे दर्जे के जानवर पैदा हुए और जो जो दिन गुजरते गए वे और भी बारीक होते गए और आखिरी में सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर यानी आदमी पैदा हुआ सीधे सादे स्पंज और घूंगे में कैसे इतनी तब्दीलियाँ हुई और, और कैसे वे इतने ऊंचे दर्जे, दर्जे तक पहुंच गए यही बड़ी, बड़ी मज़ेदार कहानी है और, और किसी दिन, दिन मैं उसका हाल सुनाऊंगा। इस वक्त हम सिर्फ उन जानवरों का जिक्र कर रहे हैं, जो पहले पैदा हुए। जमीन के ठंडे हो जाने के बाद शायद पहली जानदार चीज वह नरम मुरब्बे की चीज थी जिस पर न कोई खोल था न कोई हड्डी थी वह समुद्र में रहती थी हमारे पास, पास उनकी हड्डिया नहीं हैं, क्योंकि उनके हड्डिया थी, थी ही नहीं, नहीं। इसलिए हमें कुछ न कुछ, कुछ, कुछ अटकल से काम, काम लेना पड़ता है आज भी समुद्र में बहुत सी मुरब्बे किसी चीजें हैं वे गोल होती हैं, लेकिन उनकी सूरत बराबर बदलती रहती है क्योंकि ना उनमें कोई हड्डी है और न ही खोल उनकी सूरत कुछ इस तरह की होती है तुम देखती हो कि बीच में एक दाग है इसे बीच कहते हैं और यहाँ एक तरह से उनका दिल है यह जानवर या इन्हें जो चाहो कहो एक अजीब तरीके से कटकर एक के दो हो जाते हैं पहले वे एक जगह पतले होने लगते हैं, और इस तरह पतले होते चले जाते हैं यहाँ तक कि टूटकर दो मुरब्बे की सी चीजें बन जाते हैं और दोनों की शक्ल असली की सी होती है बीज या दिल के भी दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों लोथड़ो के हिस्से में इसका एक एक टुकड़ा आ जाता है इस तरह ये जानवर टूटते और बढ़ते चले जाते हैं इसी तरह की कोई चीज सबसे पहले हमारे संसार में आई होगी। थी जानदार चीजों का कितना सीधा साधा और तुच्छ रूप था सारी दुनिया में इससे अच्छी या ऊंचे दर्जे की चीज उस वक्त न थी असली जानवर पैदा न हुए थे और आदमी के पैदा होने में लाखों बरस की देर थी इन लोथड़ो के बाद समुद्र की खास और घोंगे केकड़े और कीड़े पैदा हुए तब मछलिया आईं। इनके बारे में हमें बहुत सी बातें मालूम होती हैं, क्योंकि उन पर कड़े खोल या हड्डिया थी और इसे भी हमारे लिए छोड़ गयी हैं, ताकि उनके मरने के बहुत दिनों के बाद हम उन पर गौर कर सकें। घोंगे समुद्र के किनारे जमीन पर पड़े रह गए इन पर बालू और ताजी मिट्टी जमती चली गई और ये बहुत हिफाजत से पड़े रहे नीचे की मिट्टी ऊपर की बालू और मिट्टी के बोझ तथा दबाव से कड़ी होती गई। यहाँ तक कि वह पत्थर जैसी हो गई। इस तरह समुद्र के नीचे चट्टाने बन गईं। किसी भूचाल के आ जाने ऐसी या और किसी सब से ये चट्टाने समुद्र के नीचे से निकल आई और सूखी जमीन बन गई। तब इस सूखी चट्टान को नदिया और मेह बहा ले गए और जो हड्डिया उनमें लाखों बरसों से छिपी थी बाहर निकल आई इस तरह हमें ये ऊँगे या हड्डियाँ मिल गयी जिनसे हमें मालूम हुआ कि हमारी जमीन आदमी के पैदा होने के पहले कैसी थी दूसरी चिट्ठी में हम इस बात पर विचार करेंगे कि ये नीचे दर्जी के जानवर कैसे बढ़ते बढ़ते आजकल किसी सूरत के हो गए अभी आप सुन रहे थे पिता के पत्र पुत्री के नाम वाचक स्वर भारती परिमल।